भक्त मालिका पूर्णचंद्र घोष श्री रामकृष्ण ने जिन्हें ईश्वर कोटि कहकर निर्दिष्ट किया था उनमें पूर्णचंद्र का स्पष्ट उल्लेख न रहने पर भी श्री रामकृष्ण संघ में वे ईश्वर कोटि के रूप में ही स्वीकृत हुए हैं संघ के वरिष्ठ सन्यासीगण निम्न खिच्छा लोगों की ईश्वर कोटि के रूप में गणना किया करते थे स्वामी विवेकानंद स्वामी ब्रह्मानंद स्वामी प्रेमानंद स्वामी योगानंद स्वामी निरंजनानंद तथा श्रीयुद्ध पूर्णचंद्र घोष लीला प्रसंग तथा वचनामृत की विभिन्ध उक्तियां पूर्ण चंद्र के इस उच्चाधिकार का समर्थन करती है लीला प्रसंग में उल्लेख है ठाकुर ने हम लोगों को बताया था पूर्ण नारायण का अंश है सत्वगुणी आधार है इस संबंध में नरेंद्र के नीचे ही पूर्ण का स्थान कहा जा सकता है बहुत पहले देखा था कि कुछ लोग यहाँ पर आकर धर्म लाभ करेंगे उस श्रेणी के भक्तों का आगमन पूर्ण हुआ उसके बाद अब यहाँ उस श्रेणी का और कोई नहीं आएगा नीला प्रसंग दिव्य भाव एवं नरेंद्रनाथ वचनामृत में भी उल्लेख है पूर्ण का विष्णु के अंश से जन्म हुआ है केवल अंश ही नहीं कला है उनका कैसा है जानते हो पहले फल फिर फूल पहले दर्शन फिर महिमा श्रवण तदुपरांत मिलन यहाँ पर ईश्वर कोटि के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेना अनुचित नहीं होगा ठाकुर भक्तों का ईश्वर कोटि तथा जीव कोटि इन दो श्रेणियों में विभाजन किया करते थे ईश्वर कोटि जैसे चैतन्य देव आदि अवतारी पुरुष प्रहलाद आदि शुद्ध सत्व भक्त या लीला सहचर, कोटि को छोड़कर अन्य किसी को महाभाव या प्रेम नहीं होता ये लोग इच्छा मात्र से मुक्त हो सकते हैं ये प्रारब्ध के वश में नहीं होते इनका विश्वास स्वतः सिद्ध होता है जैसे प्रहलाद का तथा इनमें कोई दोष भी नहीं होता उच्च कोटि को प्रेम होने पर उसे जगत के मिथ्यात्व का बोध तो होता ही है साथ ही शरीर भी जो कि इतना प्रिय है भूल जाता है जो लोग पहले बद्ध थे और बाद में साधना के द्वारा सिद्ध हुए हैं तथा अवशिष्ट जीवन भगवत भाव में बिता रहे हैं उन्हें को जीवन मुक्त कहते हैं जिन लोगों ने ईश्वर के साथ किसी विशिष्ट संबंध के साथ जन्म लिया है तथा जो इस जन्म में भी कभी साधारण मनुष्यों के समान बंधन में नहीं पड़े हैं उन्हें को शास्त्रों में आधिकारिक पुरुष ईश्वर कोटि या नित्य मुक्त आदि कहा गया है फिर एक अन्य श्रेणी के साधक भी हैं जो अद्वैत प्रधान अद्वैत भाव की उपलब्धि करने के पश्चात इस जन्म या अगले जन्म में लोक कल्याणार्थ भी नहीं लौटते उन्हीं को जीव कोटि कहते हैं लीला प्रसंग में यह भी वर्णित है कि ठाकुर जगदम्बा की कृपा से छह विशिष्ट लोगों को ईश्वर कोटि के रूप में जान सके थे पूर्ण चंद्र पूर्ण ज्ञान लेकर ही जन्मे थे इसीलिए बलराम वसु ने जब एक दिन ठाकुर से प्रश्न किया महाराज पूर्ण को संसार के मिथ्यात्व का पूर्ण ज्ञान कैसे हो गया तो ठाकुर ने उत्तर दिया जन्मांतर से पूर्व के जन्मों में सब किया हुआ है शरीर ही छोटा रहता है फिर वृद्ध होता है आत्मा में ऐसा नहीं होता पूर्ण के प्रेम का उल्लेख करते हुए ठाकुर ने एक और दिन कहा था पूर्ण का ऊंचे साकार का घर है विष्णु के अंश से जन्म है आहा उसमें क्या ही अनुराग है एक दूसरे दिन उन्होंने मास्टर महाशय से कहा था पूर्ण में कैसा अनुराग है देखा है मास्टर अनुमोदन करते हुए बोले जी हाँ मैं ट्राम में जा रहा था कि छत से मुझे देखकर रास्ते की ओर दौड़ा आया तथा व्याकुल होकर वहीं से नमस्कार किया यह सुनते ही ठाकुर के नेत्रों में आंसू आ गए और वे कह उठे आहा आहा इसीलिए न कि उन्होंने मेरे परमार्श का सहयोग करा दिया है ईश्वर के लिए व्याकुल हुए बिना ऐसा नहीं होता नरेंद्र छोटा नरेंद्र और पूर्ण इन तीनों की पुरुष सत्ता है पूर्ण की जो अवस्था है इससे संभव है कि शीघ्र ही देह नष्ट हो जाए ईश्वर लाभ हो गया फिर क्यों रखना या फिर कुछ ही दिनों में तोड़ फोड़ कर निकल जाएगा दैवी स्वभाव है देवता की प्रकृति है इनमें लोक भय कम रहता है यदि उसके गले में माला देह पर चंदन तथा धूप धोने की गंध दिया जाए तो समाधि लग जाएगी ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा कि अंतर में नारायण है नारायण ही देह धारण करके आए हैं फिर पूर्ण लीला सहचर भी थे एक दिन ठाकुर ने कहा था पूर्ण नरेंद्र इनसे इतना प्रेम क्यों करता हूं जगन्नाथ के साथ मधुर भाव से आलिंगन करने गया तो हाथ टूट गया उन्होंने बता दिया कि तुम तुमने शरीर धारण किया है अभी नर रूप के साथ सख् वात्सल्य इन्ही भावों में रहो ऊपर के उदाहरणों में पूर्ण चंद्र के जीवन की दो घटनाओं का उल्लेख है प्रथम है मास्टर महाशय की सहायता से उनका श्री कृष्ण के साथ मिलन तथा दूसरा है श्री कृष्ण के द्वारा उनका सादर ग्रहण अब हम इन दो घटनाओं की ही विस्तार से चर्चा करेंगे पूर्ण जब पहली बार ठाकुर के पास आए तो उनकी आयु तेरह वर्ष की रही होगी उन दिनों वे ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रतिष्ठित मेट्रोपोलिटन विद्यालय की श्याम बाजार शाखा में तृतीय श्रेणी में पढ़ रहे थे विद्यालय के प्रधान शिक्षक महेंद्रनाथ गुप्त इसके पहले ही अनेक भक्तिमान विद्यार्थियों को श्री रामकृष्ण के चरणों में लाकर लड़के पकड़ने वाले मास्टर के रूप में विख्यात हो गए थे पूर्ण चंद्र की मधुर आवाज सुंदर सरस स्वभाव उज्जवल नेत्र सुगठित देह तथा तो तेज युक्त श्याम वर्ण देखकर वे उनके प्रति भी हुए। फिर वार्तालाप करने पर, जब उन्हें पता चला कि यह बालक प्रारंभ से ही भग, भगवत भक्त है, तो उन्होंने उसे श्री चैतन्य चरितमृत पढ़ने की सलाह दी तथा तो एकांत में बुलाकर धर्म की विविध बातें बताने लगे अंत में पृष्ठभूमि तैयार देखकर एक दिन उन्होंने कहा यदि तुम चैतन्य देव के ही समान एक व्यक्ति को देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो पूर्ण चंद्र का मन तो इसी के लिए व्याकुल था अतः वे सानंद सहमत हो गए पर दूसरे ही क्षण पूछने पर जब पता चला कि वे महापुरुष काली मंदिर में निवास करते हैं तथा वहां जाने आने में लगभग पूरा दिन लग जाएगा तो वे बड़ी चिंता में पड़ गए क्योंकि पूर्ण चंद्र के पिता राय बहादुर दीनानाथ घोष भारत सरकार के राजस्व विभाग में उच्च पदाधिकारी थे तथा पारिवारिक सुव्यवस्था की ओर बहुत ध्यान रखते थे अपने उच्च पद का गौरव भी उनमें कम नहीं था क्योंकि सुमुलिया के प्रसिद्ध घोष वंश में जन्म लेने तथा राज्य सरकार से भी सम्मान प्राप्त करने के कारण वे उन दिनों कलकत्ते के प्रतिष्ठित नागरिकों में एक थे ऐसे संभ्रांत पिता का पुत्र पूर्णचंद्र मनमाना व्यवहार करे भला कैसे संभव था पिता का यह मनोभाव विदित होने के कारण ही पूर्ण चिंतित हो उठे बाद में उन्हें स्मरण हो आया कि दक्षिणेश्वर में उनके एक संबंधी निवास करते हैं जिनके सहारे वहां जाना संभव है इस भारी कठिनाई से बच निकलने का रास्ता सूझ जाने पर फाल्गुन महीने के किसी शुभ दिन वे मास्टर महाशय के साथ गाड़ी में बैठ श्री रामकृष्ण के पास पहुंचे दक्षिणेश्वर के विशाल मंदिर को देखकर पूर्ण मुक्त हुए दिव्य पुरुष के दर्शन पाकर स्वयं को मानते हुए पूर्ण चंद्र ने भक्ति भाव से विभोर होकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया जगदम्बा ने इस उच्च श्रेणी के भक्त के आगमन की बात से श्री रामकृष्ण देव को पहले से ही अवगत करा दिया था अतः अब उन्होंने पूर्ण को स्नेह पूर्वक अपने पास बैठा लिया तथा फल और मिठाई खाने को दी इधर पूर्ण चंद्र मुग्ध होकर चित्र लिखित के समान बैठे उन सौम्य, शांत, माधुर्य प्रेमय महापुरुष की ओर एकटक देखते रहे अचानक ही उनके चित्त में पूर्व स्मृति ने उदित होकर उन्हें इंद्रियातीत भाव राज्य में पहुंचा दिया और उन्हें इन लोकोत्तर महापुरुष के साथ अपना दिव्य संबंध ज्ञात हो गया होकर इस प्रकार देखते हुए वे एक अलौकिक अलौकिक में विभोर हो उठे तथा उनके दोनों नेत्रों से चले थोड़ी देर तक तो मास्टर महाशय इस लीला को विस्मयपूर्वक देखते रहे फिर उन्होंने पूर्ण को बताया कि घर लौटने का समय हो गया है नींद से उठे हुए के समान पूर्ण जब लौटने को खड़े हुए तो ठाकुर ने उनकी ठोरी पकड़कर स्नेह भरी में कहा तुझे जब भी सुविधा हो या यहाँ चले आना गाड़ी का किराया यहां से ले लेना किसी प्रकार अपने आप को संभालते हुए अनिच्छा पूर्वक पूर्ण गाड़ी पर चढ़े और यथा समय वापस घर को पहुंचे पिता को पता ही नहीं चला कि पुत्र के जीवन में नव प्रभात का उदय हो चुका है